श्रोताओं नमस्कार सहकार रेडियो पर कहानियों का कारवा में इस बार आइए सुनते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कहानीकारों में से एक दूधनाथ सिंह की कहानी नपनी पंडित जी जा रहे हैं अपने नए नए अफसर बने बेटे के लिए लड़की देखने पूरा परिवार साथ है ट्रांजिस्टर बंद करो यह सब रद्द सुनने की क्या जरूरत है लोग क्या कह रहे हैं कौन क्या कह रहा है कौन क्या बकरा है इससे हमें क्या मतलब बेफालतू वैसे मैं गाना सुनने जा रहा था गाना फाना खाने को दे देगा उन्होंने पीछे मुड़कर देखा उनकी पत्नी बेटी और बड़े बेटे के दो बच्चे। बच्चों ने बाबा को घूरते देखा तो वे पिटा गए। और वो और और अधिकारी जी और चपरासी पीछे वाली कार में ये भागलपुर कितने मील है यही कोई बीस बाईस मील होगा पिताजी ने जेब से एक मैला कुचैला पर्स निकाला खोल देखा और दस दस रूपए के नोट गिने न, अब जहा जहा ईंट पत्थर और बाज बल्ली का आधार लगाओगा मालिक वही वही देना पड़ेगा और कितना कितना अब जितना बड़ा गुंडा उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा मतलब कोई हिसाब नहीं लेकिन हमें तो हिसाब रखना पड़ेगा लड़की के पिता से वसूलना होगा हम क्यों मुकते हैं अब वो तो सही कह रहे हैं साहब और बाकी सब कैसे होगा सब याद है ना जी पिताजी तुम तो अब एक अफसर हो पोजीशन है तुम्हारा अब एक मोल है। जब तक झक और और लाल टपकाने लगो तुम्हारी आदतें पहले भी अच्छी नहीं थी लेकिन अब तुम एक अफसर हो और मैं किसी भपके में नहीं आने का ये सब बड़े चीटर कॉक होते हैं फूक फूंक कर कदम रखना और ही मत करने लगना और कोई पॉलिटिकल बहस नहीं ये पॉलिटिक्स का खेल मैं खूब समझता हूँ सब अपना घर भरे बैठे हैं और दूसरों को रामराज्य का उपदेश देते हैं अपना अपना गाल चमकाना दुनिया की रसम है अभी तुम नहीं जानते जब सीज हो तो जानोगे अभी तुम्हारी चमड़ी पतली है चर पर आएगी अभी तुमसे यही डर है की मौके पर दुम दबालोगे संकोच और लिहाज तुम्हारे चेहरे पर चढ़ बैठेगा और लड़की का बाप एक छोटा मोटा नेता है कम्युनिस्ट पार्टी का एम है तो दूर की आगेगा जरूर साधगी दिखाएगा, अति विनम्र बनेगा, हमें बातों में फंसाएगा, ये सब चाल होगी सारी बड़ी बातें इस दुनिया में चालबाजी पोता पाती काफी होगी उसके भरम में नहीं फंसना होगा समझे की नहीं हाँ ठीक है पिताजी जब हम फंसे थे तब कोई फसीजा वो प्रेमलता का ससुर साला कुंडली थी तो तीन महीने दौड़ाता रहा था लेता रहा जब उसे लगा कि जोग नहीं बैठ रहा तो कहता है लड़की की कुंडली में संतान योग ही नहीं है और जब उसके मुंह पर कड़क नोट मारा मैंने जब उसके भगंदर में पांच लाख ठोंसा तो संतान योग हो गया अब कहा से प्रेमलता चार चार संतानों की जन्मदात्री हो गयी मर मर के कमाया था मैंने दो दो रूपये तक पकड़ता था सारा फंड निकल गया खुक हो गया मैं तो अब मेरे को भी भगंदर है मैं भी बदला लूंगा तुम समाज हो तो जैसा मेरे साथ सुलूक करते हो वैसा मैं भी करूंगा सठे साठ्यम या जो भी कहते हैं अरे अभी गुंडे लोग नहीं आए आएंगे साहब आगे आएंगे एक बात और अगर बिलरंखी होगी तो रिजेक्ट क्यों पिताजी बिलरंखी पोस नहीं मानती क्या मतलब कुछ भी मतलब नहीं अरे अब चुप भी रहो और रंग भी गौर से देखना होगा तो तुम भी तो होंगे अरे भाई उसमें बड़ा छल प्रपंच होता है सुना है कि ऐसे ऐसे नाऊ हैं कि ऐसा पोत देंगे कि आपको असली कलर का पता नहीं चलेगा <laughs> क्या पिताजी कुछ भी कह रहे हैं और का सही कह रहे हैं अच्छा बुचिया ये बताओ तुम तो पहचान लोगी हाँ पिताजी क्यूँ नहीं और दुल्हन की लम्बाई कितनी है बायोडाटा में पाँच फीट छः इंच और नपनी कितनी है पाँच फीट तीन इंच तो अंदाजा रखना होगा कि जब नपनी के बराबर खड़ी हो तो दुल्हन तीन इंच ऊपर लगे और खाना कम हुई तो साहब कम कैसे हो जाएगी हाँ साहब पहले ही देखभाल इना ठीक होता है और कोई बगझक नहीं वो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब हम घरबारी लोग हैं किसी तरह जान बचाकर जिंदा हैं हमें पॉलिटिक्स की डिमक डिमक पर कमर नहीं मचकानी सड़क पर पेड़ की एक लंबी हरी डाल आड़ा तिरछा करके रखी थी और चार लोग गाड़ी रोकने के लिए हाथों से इशारा कर रहे थे पिताजी ने फट से पर्स निकाला उसमें से दस रुपए का एक नोट अलग मुट्ठी में और कुछ दस दस रूपए के और नोट दूसरी जेब में फिर पर्स अंदर चोरी का जेब में और जगह देना पड़ेगा तो बार बार पर्स निकालना ठीक नहीं रहेगा कहीं परसवाई झपट लिए सारे तब दोनों गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हो गईं पिताजी फाटक खोलकर बाहर निकले पिताजी ने दस रुपए का नोट मुट्ठी में दबाते हुए पूछा कहिए अरे टैक्स टैक्स चंदा कि, किस पार्टी का चंदा अरे कांग्रेस कम्युनिस्ट बीजेपी जो भी समझ लो अ, अ, तो आप लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं क्या पिताजी ने दस रुपए का नोट उसके हाथ पर रख दिया लड़के ने घूर कर देखा नोट को आया, उसमें थूका और पिताजी को वापस पकड़ाने लगा ये, ये क्या है तुम्हारा माल, अपने माल अपने के साथ तर करके वापस साले घूसखोर कितना हजम किया है बे लड़के ने थूक सहित नोट पिताजी के चेहरे को लक्ष्य करके फेंका पिताजी तिरछे होकर बचे घर का है तेरा राजा का बुढ़वा, झरेला है साला। आज का दिन ही असगुनी है क्या बोला वे आप लोगों को नहीं छछन करता है लूटता है सारे सरकार को और जनता को माल जमा करता है दो दो ठोक गाड़ी लेकर चलेगा और फिलसफी झाड़ेगा ये हरी डाल देखता है नीचे से डालकर ब्रह्मांड से निकाल देंगे नहीं भैया मैं तो आप लोगों को देखकर खुश हुआ अच्छा खुश हुए अब फट जाएगी, पैसे निकाल। ड्राइवर ने बाहर निकलकर डरते हुए पूछा कि, कितने हुए साहब दो गाड़ियों का सत्तर ये ये ये लीजिए साहब वो नोट उठा लो पंडित जी और अपने त्रिपुंड पर चिपका लो लड़का पीछे खड़ी दूसरी गाड़ियों की ओर बढ़ गया इस तरह चार पांच जगहों पर टैक्स चुकाते पिताजी एंड पार्टी भागलपुर पहुंची रखना। पिताजी ने ड्राइवर से कहा और कार से नीचे उतरे होटल चिकना चुपड़ा था और सड़क गुलजार थी पता लगा उनके होने वाले समझी साहब ने क्षमा मांगी है वे जुलूस में है और इसीलिए अगवानी को नहीं आ सके अभी आते ही होंगे कमरों में सामान और बाल बच्चों को पटकते हुए पिताजी भुन भुनाए सब समझता हूँ सब तो करो जो मन में आए करो भुगतोगे अब हम आ रहे थे ये तो पता था तब जुलूस में जाना ज्यादा जरूरी था कि हम शुरू में ही ये खेला है तो आगे तो अब पूरी नोटंकी होगी तुम देश का भाग्य पलट दोगे कम्युनिस्टों का पुराना मुगालता है चार ठो चने के बराबर हैं और पुक्का फुलाते हैं कि हम ही पूरा कंट्री हैं अरे तुम्हारी चांद ने कलाई मुँह सुखंडी हो गया लीडरी करते जिंदगी गारत हो गई हुआ एक घर में बिन ब्याहे और तुम लाल झंडे को सलामी देने गए दस ठौ साले चोर चिकारों से बचते बचाते जान पर खेल पहुंचे हिया और लीडर लाल गायब तो हम भी गायब हो जाएंगे इधर सुन तो जी बाबूजी जी तुम्हें तो भैया ने फीते से ठीक से नापा था ना हाँ बाबूजी नापा था नापते वक्त ऊंची हील तो नहीं पहनी थी ना नहीं अभी तो पहनी हो पिताजी ने नपनी की काया पर एक नजर डालते हुए कहा उपदिया जी खाना वाना नहीं देते क्या नपनी फिर भी चुप रही जरा ऊपर आंख कर तो नपनी ने आँखें ऊपर उठाई सीधे मेरी और देख नपनी ने देखा अरे ये तो बिलरंखी है भाई ओके okay, हैरान करे से फायदा हैरान और का तब से नपनी, नपनी, जा बेटी ऐसी तेजी से दूसरे कमरे में भाग गई और पिताजी की बेटी के कंधे से लगकर रोने लगी इसी से कहता हूँ इसी से औरतों के कपार में बुद्धि नहीं होती ब्रह्मा ने दिया ही नहीं आचमनी भर की होती है बस एक तो बिलरन की ऊपर से रोएगी इसी लिए आए रास्ते भर ने लड़की को भेजा। दूसरे रास्ते भर एन अपनी, एन अपनी। जिसको देखो पत्नी विदा किया और लिफ्ट ऐसी ऊपर आए उन्होंने पिताजी को हाथ जोड़े पिताजी ने जवाब में हल्का सा सिर हिलाया माफी चाहता हूँ पंडित जी दरअसल एक जुलूस में था आज ही जरूरी था अब क्या है ना कि आज ही का मसला था तो आज ही प्रोटेस्ट होना चाहिए प्रोटेस्ट अच्छा अच्छा ये बताइए आप लोग ठीक से पहुंच तो गए थे ना ठीक से अरे ये कहिए जान बच गई ओह तो वो तो ड्राइवर को मालूम था यानी आप जानते हैं और नेता हैं अब साथी क्या करें गरीबी बेरोजगारी और अनिश्चित भविष्य जो है ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं साथी कौन वो क्या है ना कि वो आदत ऐसा हो जाता है मुझे पंडित जी कहना चाहिए था अब क्या करूं पंद्रह साल की उम्र से पार्टी में जो हूं संस्कार बन गया है क्या होगा ऐसी पार्टी में रहकर क्या होगा मतलब <laughs> क्या होगा माने क्या होगा मुझे लगता है हमारे विचार मेल नहीं खाते विचारों के नाम पर कुछ लोग जिंदगी भर गुमराह रहते हैं दीक्षित जी और विचारों के बिना भी दोनों ही चोर है दीक्षित जी हंसे क्योंकि वे केवल हंस ही सकते थे लेकिन पिताजी भी हंसे। सुना है आपकी तरफ दुल्हनों की चोरी बहुत होती है चोरी कुछ समझा नहीं मतलब अगर कोई लड़का अफसर हुआ तो उसकी जान खतरे में है सुना है लिस्ट लिए रहते हैं टोह तो में रहते हैं और ये रणवीर सेना वाले उनकी मदद भी करते हैं जैसी पोस्ट वैसा मेहनत कलेक्टर हो तो पाँच लाख सुनते हैं ये तो उठाने का और माँ बाप ऐतराज करे तो मार दो और ये भी तो हो सकता है कि किसी लूली लंगड़ी से ब्याह दें, ब्याह दें तो हो चुकी रात। मुझे लगता है आप बहुत सीधे हैं पंडित जी वो तो मैं हूँ ही मैंने इसीलिए बात उठाई कि हम लोग निशाने पर तो नहीं है अगर आपको इस तरह का उलझुल संदेह था तो मुझे बुला लेते मेरा भी बेटा अफसर है वो तो हमारे पावन है पंडित जी और ये लंका पर टांग दिए हैं ना इसी से शक हुआ उतर के भागेंगे भी <laughs> सही कह रहे हैं आ, अच्छा चलता हूं पन्ने जी और लड़की और लड़की पत्नी को भेज देता हूं। वैसे तो घर पर ही ठीक रहता लेकिन जब आप होटल में ही चाहते थे तो अच्छा मेरी एक मीटिंग है आगे सब आपकी दया पर है आपकी कोई जरूरत भी नहीं आप रहेंगे तो बेटी शर्मा आएगी जाइए <laughs> दीक्षित जी ने विदा ली कर घंटे भर बाद दीक्षित जी की पत्नी अपनी बेटी और उसकी सहेली के साथ आईं। पिताजी की पत्नी ने डरते डरते शक की नजर डालते हुए उनका स्वागत किया दुल्हन ने प्रणाम किया तो पिताजी ने छी छी भाव से जैसे कहा ठीक है ठीक है लड़की एक कुर्सी पर स्थापित कर दी गई। उसकी सहेली उसके पीछे कुर्सी पकड़कर खड़ी हो गयी दोनों महिलाएं एक सोफे पर अफसर वर और उसकी बहन और दोनों छोटे बच्चे एक लंबे सोफे पर दुल्हन के आमने पैरों पर गया षड़ को सूंखता हुआ हिला और उन्होंने बारी बारी से अपने पुत्र और पत्नी को देखा और इशारा किया इस बार कितने में तय हुआ है छ लाख एक गाड़ी और ब्याह का सारा खर्चा वर्चा कॉमरेड है देखा कहाँ से मरेड है तो भक्कर में जाए तय करने के पहले सोचते ये काम उसका था और जो ट्रेड यूनियन का चंदा वसूलता है वो कम्युनिस्ट लोग ऐसे नहीं होते तुम साले गधे हो खच्चर से ही तो गधे की दोस्ती होगी <laughs> <laughs> पिताजी ने खुश होकर अधिकारी जी का हाथ पकड़ लिया मुंह फाड़कर हंसने का अवसर नहीं था बेटा दुल्हन का साक्षात्कार ले रहा था और वो लजा रही थी जब भी वो शर्मा कर चुप होती और सिर नीचा कर लेती तो अफसर जी थोड़ा बार बार दिलासा देती लेकिन पिताजी अधिकारी जी के साथ बैठे हुए एक आंख और एक कान से ये भी ताड़ रहे थे की उनका बेटा कहीं लस तो नहीं रहा है फिर एकाएक -एक अपनी पत्नी की ओर देखकर उनसे पूछा नपनी कहा है उसका नाम क्या है पिताजी को पहली बार ध्यान आया कि उसका कोई और नाम भी होगा पार्मिता है उसका नाम। उपदिया ससुर घर में भूजी भांग नहीं और नाम रखा है पारमिता है कहाँ वो उस कमरे में है पारमिता सिर नीचा किए कमरे में आई जैसे उसी को दिखाया जा रहा हो दुल्हन की माँ पिताजी को लगभग घूर कर देख रही थी किस तरह नपनी का नाम जानने के बाद उन्होंने उसके बाप के लिए अपमानजनक शब्दों का व्यवहार किया पिताजी होते हुए कहा है है है है ऐसे जानिए की नपनी बोलने की हमें कैसे आदत पड़ी इसके पिताजी जो है न तो एक शेर उबह सुबह, सुबह खाते है तो जब ये लड़की छोटी थी तभी से धैली में से अंजुरी अंजुरी चावर निकालती थी इसकी अम्मा को इसकी अंजुरी से ही अंदाजा हो गया था आठ अंजुरी तो, तो गठ बढ़ जाता है तो हमको भी इसी लिए नपनी नपनी बुलाने की आदत पड़ गयी <laughs> नपनी ने क्रोध से आग बबूला होते हुए पिताजी को देखा उनकी पत्नी भी कथन की शैली और पिताजी की कल्पना शक्ति यानी झूठ बोलने की अनायास क्षमता पर हैरान रह गई अधिकारी जी को लगा कि उनका दोस्त तो किसी को भी पता सकता है होने वाली बहू से इंटरव्यू लेना है और हटो वहाँ से अफसर बेटा उठा और दूसरी ओर जाकर एक सोफे पर बैठ गया पिताजी ने दुल्हन से कहा बेटी अपनी सेंडल उतार दो तो लड़की ने कुछ यूँ देखा जैसे समझी न हो इस पर अफसर बेटे या पति होने को आत नौजवान ने लड़की को इशारों में समझाया लड़की का सांवला चेहरा तांबई हो गया वो लगभग कांपती हुई सैंडल उतारने लगी और तभी पिताजी ने दुल्हन के पीछे खड़ी उसकी सहेली को सख्त लहजे में इशारा किया और कहा तुम कुर्सी के पीछे से हटो तो क्यों भाई देख नहीं रहे हो बैकग्राउंड में एक करिया खड़ा कर दिया है जिससे नेताजी की लड़की कुछ कम काली सी पीछे और नपनी तुम बगल में जाओ तो एकदम बराबर ऐसी खड़ी होना तो नपनी जाकर दुल्हन के बगल में खड़ी हो गयी पिताजी किसी बढ़ई की तरह जैसे सूत से सूत मिला रहे थे सबने देखा पिताजी ने अपनी पत्नी पुत्री और अधिकारी जी को अधिकारी जी भी मापने वाली नजरों से देखते रहे पिताजी ने अधिकारी जी के कान में कहा नपनी के बराबर है पार्मिता बेटी पर बिटिया को ले जाओ और मुंह धो दो, दो अब क्या करोगे धोखा अरे धोखा तो है लेकिन मना कैसे करोगे कर देंगे वो कैसे कई बार जैसे करे हैं अधिकारी जी थोड़ा चिड़ से अपने दोस्त को देखने लगे कह देंगे आपकी बेटी की कुंडली में संतान योग ही नहीं है अधिकारी जी ने पिताजी को भयग्रस्त नजरों से देखा पिताजी ने अधिकारी जी के गंधों पर एक धोल जमाया पारमिता यानी नपनी ने दुल्हन का हाथ पकड़ा और उसे बाथरूम की ओर वॉश बेसिन पर ले गयी लड़की ने मुँह पर छीटे मारते हुए कहा लूंगी वो अपना आंसू और अपना गुस्सा साथ साथ धो रही थी तौलिये से मुंह पहुंचने पर भी उसके आंसू थम नहीं रहे थे आंखें एकदम सुर्ख थीं उसने पारमिता की ओर देखा जो पास ही खड़ी थी तुम अब पहले से ज्यादा सुंदर दिख रही हो लड़की आंसुओं में मुस्कुराई फिर सकपक आ गई उसने देखा पारमिता भी रो रही थी तुम क्यों रो रही हो तुम इस आदमी के मुँह आरोप एक तमाचा जड़ नहीं सकती क्या सच पार्मिता ने सिर हिलाया जैसे वही दुल्हन हो लड़की फिर शीशे के सामने चली गई उसने अपने चूड़े से पिन निकाले और बाल बिखरा दिए दोपट्टे को लापरवाही से कंधे पर इधर उधर फेंका बाथरूम से बाहर आई सभी लोगों से हैरान परेशान देखते रहे परमिता एक कोने में दुबक गई लड़की की माँ उठकर खड़ी हो गई यू आर एन ईडियट पिताजी के काल पर एक जोर का तमाचा जड़कर लड़की धड़ धर हुई सीढ़िया उतर गई जी ने लौटते हुए कार में अधिकारी जी से कहा बिलरंखी थी <laughs> शायद। तो श्रोताओं ये थी दूधनाथ सिंह की कहानी नपनी आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कहानी में आवाजें थीं गर्व गुंजन गौरव चतुर्वेदी पवन सत्यार्थी शिल्पी और रवि शर्मा की सूत्रधार के रूप में आप आवाज सुन रहे थे मेरी यानी सौरभ इंसान की और कहानी का नाट्य रूपांतरण किया था पवन सत्यार्थी ने